पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 27 विशेष वक्तव्य सूत्र 27 सूत्र की व्याख्या में वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणों में अनादि संबंध दिखाया गया है शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव ध्वनि केवल ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य है उसका यथार्थ में मुख से उच्चारण होना असंभव है तथापि रूपेण जो प्रणव मंत्र उच्चारण किया जाता है वह त्रयक्षर में है अर्थात अ उ और मार मा, रूपी प्रणव होता है जिसके तीनों अक्षरों में त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अपने तीनों गुणों तमस रजस और सत्व अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत सहित तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके अधिष्ठाता विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर रूप से अथवा सृष्ट की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की अपेक्षा से ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप से विद्यमान है और प्रणव ही ईश्वर रूप है वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है वहाँ अवश्य कंपन होगा और जहाँ कंपन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा सृष्टि के आदिकारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है प्रणव ध्वनि ही ओंकार है प्रणव ध्वनि रूप ध्वनियात्मक शब्द का रूप वर्णात्मक प्रतिशब्द होने के कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों ही पूर्वापूर्व संबंध से ईश्वरवाचक होकर प्रणव कहलाते हैं प्रणव ध्वनियात्मक होने के कारण उसका कोई भी अंग मुख से उच्चारण करने योग्य नहीं है किंतु मानसिक जाप से परे केवल ध्यान की अवस्था में अंतकरण में ही ध्वनि सुनाई दे सकती है उसी ध्वन्यात्मक प्रकृति के आदि शब्द ईश्वरवाचक प्रणव का वर्णात्मक प्रतिशब्द उपासना कांड की सिद्धि के लिए बताया गया है उसी वर्णात्मक प्रणव प्रतिशब्द को ओंकार कहते हैं यह ओंकार अर्थात वर्णात्मक प्रणव अओ म के संबंध से कहा गया है इस वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वरों में अनादि और अविमिश्र नृत्य संबंध है इस वाचक अर्थात वर्णात्मक प्रणव के मानसिक जाप की परिपक्व अवस्था के पश्चात योगी केवल ध्यान रूप धन्यात्मक प्रणों की भूमि में पहुँच जाता है उस पर पूर्ण अधिकार की प्राति प्राप्ति असंप्रज्ञा समाधि के प्राप्त करने में सहायक होती है यह अट्ठाइसवें सूत्र के में बतलाया गया जाएगा योग मार्ग पर चलने वालों को उचित है कि ओम नाम से ही ईश्वर की उपासना करें क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थ वाला है अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थ वाले हैं सारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ उसी ओम का मुख्य रूप से वर्णन कर रही हैं यथा प्रणवो सरोहात्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्य थे अप्रमत्न वेधभव्यम सरल तन्म भवनिषद प्रणो ओम धनुष है आत्मा बाण है ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है सावधानी से उसे बींधना चाहिए बाण के सदिश अभ्यासी अपने लक्ष्य ब्रह्म में तन्मय हो जाए वन्हेर वह था योनिगत मृतिर्न दृश्यते नाव योनि एवंधन तद्वो तदोभ वै प्रणव न देहे स्वदेह मरणिम कृत प्रणवम चोतरारणिम ध्यान निर्मनाभ्याम पश्य निगूढ़वत श्वेताश्वत रूप निषद जैसा कि अरण्य में स्थित भी अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती है और न उसके सूक्ष्म जो अरणि के अंदर उस समय भी है का नाश है वह अरणिगत अग्नि फिर फिर अधरारणि उत्तरारणियों में और मंथन दंड के रगड़ने से ग्रहण की जाती है इन दोनों बातों के सादृश्य आत्मा ओंकार के देह में ध्यान से पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्यास से ग्रहण किया जाता है अपने देह को अधरारणी और ओम को उत्तरारणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन दंड की रगड़ बार बार करने से छिपी हुई आग के सदृश उस परम ज्योति को देखें